वृत्तावाद पूर्वकम अर्जुन प्रश्न से अभिप्राय प्रदर्शय प्रक्रमते पूर्व अध्याय चतुर्थ अभी उत्तर है पंचम दो का सम्बन्ध अभिदान संबंध कहते हुए वृत्ता पूर्वक अतिथय में जो कहा गया उसका अनुवाद करके अर्जुन प्रश्न से अभिप्राय प्रदर्शयित प्रक्रमते अर्जुन का प्रश्न है प्रथम पंचम प्रारंभ में उसका प्रश्न का अभिप्राय लिए तो आरंभ करते भगवान भाष्यकार कर्म अकर्म है यहाँ से आरंभ करके आरभ्य सयुक्त कृष्ण कर्मकृत तो आरभ्य भट्टी कामणअ अकर्म दर्शन मुक्ति तत्सा तो प्रसारिता कर्मिक पशेद अकर्मण कर्मे सबुद्यम मनसेश स युक्तर्मृत सयुत कृष्ण कर्म कृत तो कहा क्या कहते हैं इसे प्रशंसा की गई कर्म में अकर्म दशन में कर्म दशन जिसको होता है वो संपूर्ण कर्मकृत है वो योगी है प्रशंसा की गई सयुक्त आगे ज्ञानवंतम सर्वाणी कर्माणी लोक संग्रह कुर ज्ञान लक्षण नग्न दग्ध सर्व कर्म पुतबंध विधुर विवेकवंत वीतिवत ज्ञान फलभूत सन्यास विवशन विविध सो साधन रूप भगवान् भगवान विवशित ज्ञानाग्नि सर्वाणी कर्मा कर्मानि संग्रह कुरु जिसको ज्ञान हो गया संपूर्ण कर्म लोकसंग्रह के लिए करते हुए लोक संग्रह के लोगों लो को मार्ग प्रवृति से रुक करके सन्मार्ग में चलाना इसके लिए ज्ञानी कर्म करता है करने पर ज्ञान लक्षण अग्नि न दग्ध सर्व करवाना जिसका कर्म संपूर्ण कर्म दग्ध हो गये अग्नि के द्वारा अग्नि कैसा है ज्ञान लक्षण अग्न ज्ञान लक्षण मत तो स्वरूपम य ज्ञान स्वरूप अग्नि के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्म दग्ध हो गयी ज्ञानी ज्ञानवंतम कर्म प्रवृत् बंध विधर्म कर्मों से बंधन नहीं होता है विवेकवंत तो व विवेक लोगो कहते हैं ऐसा ज्ञान हो ज्ञान फलभूत संपूर्ण कर्म नष्ट हो गयी कर्म नहीं करता है संन्यास विवेक्षा करते भी विविध साधन रूपों की संन्यासम भगवान विवेक्षित वन जो जैसे ज्ञान होने के बाद वैध नहीं स्वभाव फलभूत संन्यास है संन्यास है ज्ञानी ज्ञानिका और जो ज्ञान चाहता है विविध से उसके लिए विविधा साधन रूप भी संगवान भगवान ने विवक्षा की इसे कहते हैं ये सूची में आया विविधा संन्यास के लिए एक प्रव्रजन लोक मिश्रत प्रव्रजंती शांत दान्तु समाहित होता विविधि संयास ज्ञाना द्वकर्माण शारीर कर्म कुरभसंतष्टो ब्र्मा ब्रह्म भी कर्मजान विदिता पात्र ज्ञान पर ज्ञार्माण योग सन्यावचन सर्वर्म संसम ज्ञान दग्ध कर ज्ञान में पगने संपूर्ण कर्म दग्ध हो जाती हैं शारीरम केवल कर्म कुरि के विश्व शारीरिक शरीर स्थिति निमित्त केवल कर्म करता है तो पाप को प्राप्त तो नहीं करता है अन्य कर्म नहीं करता है केवल शरीर स्थिति निमित्त कर्म है यदि शराब संतुष्ट होता तो है ब्रह्म अर्पण ब्रह्म अभी सब कुछ ब्रह्म ज्ञान यज्ञ ब्रह्म अर्पण जो अर्पण अभी सब कुछ ब्रह्म ही कर्मजान व्यता अनुसार सब कुछ कर्म जो है जितने यज्ञ बताया द्रव्य में यज्ञ जितने कर्मजान सर्वम कर्मा के ज्ञान से समाप्त हो जाता है ज्ञान अग्नि सब कर्म को दहन कर देता है योगान चिन्ह ज्ञान संचिन्ह संचय कर्म बंधन नहीं होता है ये सब जितने वाक्य है सर्व कर्म संसम अवोचत भगवान भगवान ने सर्व कर्म संसा इसका अर्थ का इस निरासी आरभ्य शर्यस्थित मत्र कारण कर्म सर्वस्थित संगरहित सन्चरन धर्म फलभागे नवती पूर्वोत्तराभ्याभ्या संयासान निरासीतचितात्मा शर्यस्थित मतकार कर्म के, के लिए और स्थित के सर्व स्थिति के रिजुकर्म उसमें आचरण संगरहित आसक्ति रहित होकर में छोड़ करके धर्मा धर्म अधर्म फल भागी न होती धर्म अधर्म का फल सुख दुख को प्राप्त नहीं करेगा ये भी इतना पूर्वोत्तराभ्याम अर्थाध्याम द्विविध सन्यासित पूर्व उत्तर दोनों प्रकार अर्थ से द्विविध तो संयास क्या है ज्ञान जिसको हो गया उसके लिए तो कर्म ज्ञान फलभूत संद्यास और जिसको ज्ञान चाहिए शारीरम केवलम कर्म केवलम कर्म कुरन आप की विषम एक यदि इत्यादि होगी संन्यासूचित यदा लाभ संतुष्ट आगे ध्वस्त तो उत्तरा निवेदन बंधन उपातः नहीं करता तदर्म कलाप उपदेशा फलाय तद कलापदेशा संयास धर्म कलाप सम्भव क्या यदि ज्ञान से यज्ञ संपादन पूर्व कम ब्रह्म करके यज्ञ संपादन करके उसकी प्रशंसा की गयी प्रशंसावधि कर्म संन्यासित सम्पूर्ण कर्म छोड़ करके ज्ञान भी संपूर्ण यज्ञ अन्य यज्ञ के वैशिष्ट है ज्ञान अनिष्ठ ब्रह्मार्पण ब्रमोजी ज्ञान यज्ञ स्तुति अर्थम नाना विधान यज्ञ ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए अनेक प्रकार यज्ञ का अनुवाद करके तेषा देहादि व्यापार तो वचन है न अन्य यज्ञ जितने स्व तो देहादि व्यापार कर्मजान विधिता आत्मनो निर्व्यापार विज्ञान निर्व्यापार ज्ञान सा फल का मुक्ति को प्राप्त करता है यथोत्तम आत्मा विविधिस सर्व कर्म संन्यास अधिकार यथोत्तम आत्मा जो आत्मा को जानना चाहता है विविधी उसका भी संपूर्ण कर्म संन्यास में अधिकार ये ध्वनि शब्द से तो नहीं कहा अर्थ से आ जाता है कर्मजान विधिदान सर्वान जितने कर यज्ञ है ज्ञान है श्रेष्ठ है बाकी सब कर्म जमस्त से वशेष वर्जित से कर्म ज्ञान परिवेशन समस्त सेव कर्म अवश्य सवाल जित कोई बात कि नहीं जितने कर्म ज्ञान परिस ज्ञान के अंतर्भुत हो जाते जिज्ञासु वो तो क्या करना चाहिए सर्व कर्म त्याग करके केवल ज्ञान के प्रयत्न करना चाहिए तो जिज्ञासु मुंह ज्ञान, से इतना सर्व कर्मा के ज्ञान परिस आगे तद विधि प्रणिपात ने से वह कहा करके ज्ञान प्राप्ति उपाय बताया प्रणिपात आदि देखा करके प्राप्त न ज्ञान अतिशय बता जो ज्ञान अतिशय महात्म जिसका है जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है सर्व सर्वकर्मा सम्पूर्ण कर्मानिभृति ज्ञान होने पर कर्म समाप्त हो जाता है इति कहते है तो भगवान के द्वारा क्या विवेक्षित है ज्ञानार्थ न संन्यास अधिकार दर्शित भगवता जो ज्ञान चाहता है उसका संन्यास अधिकार लिखा गया ज्ञानाग्नि सर्वकर्माण ज्ञान समुच्च न संशय तस्माद ज्ञान कर्माणी संदेश ज्ञानस्य से संचय नष्ट होने पर फिर योग योगे कर्म का त्याग करके व्यवस्थित तो जो है अप्रमत्तम बसीकृत तो कार्यक्रम संघात हो सर्वेन्द्र संगात अपने अवधि है तो उसमें प्रातिभाषिकमाणी न निवर्ती जो कर्म सर्व होता है बंधनों को बंधन नहीं देते है संयास भगवत इस प्रकार विदिशा संन्यास विद्या संन्यास दोनों प्रकार योग संन्यास तो कर्म कर्मी आरभ्य कर्मी या कर्म प सिद्ध्यास लेकर योग सं उदाह ये जितने द्वित वाक्य उत्तम संन्यासम उपस इनके द्वारा संन्यास कहा गया उसका उपसार करते भगवान भाष्य कर इतने वचन सर्व कर्म संन्यासम अवोचत तो भगवान भगवान ने भगवर्म संन्यास क्या तरी कर्म संस जिज्ञासा न ज्ञानवता चादरणी तो जिज्ञासु हो और ज्ञानी हो दोनों ही कर्म सन्यास करेंगे कर्मुष अनादेय फिर कर्माष व्यर्थ कर नहीं करेगा अनादेय आपन्न पुरुषा वृत उक्तार्थन संकाय अर्थति श्या तो, तो, हाँ। तो जिज्ञास हो ज्ञानी हो कर्मसन्यासी ही करेगा तो कर्म अनुष्ठान अनादेय कर्म अनुष्णान करना से आक प्राप्त आशंक्य उतम अर्थंतर अन्वत अन्य अर्थ कहा गया है उसका अन्वाद करते संस्था योग उत्तिष्ठ भारत कर्म योग करने के लिए कहते इतने वचन योगम च कर्मानुष्ठान अनुष्ठान लक्षण अन्तिष योग भी कहा करके विधान करके भगवान अगले चित्तन संशय योगमातिन वचन योगम च योग विधान क्या कर्मानुष्ठ लक्षण टीका में टीका में कर्म त्यागोर उतोर एक पुरुषेन अनु संभवाद न विरोधास्ती इत्यास कर्म और कर्म संयास जो कहे गये ही एक पुरुष अनुष्ठान कर सकता है तो कोई विरोध नहीं ऐसा युगपद वा इति क्रमण वनषानक आदि एक कर्म भी करे कर्मसन्यास कर सक तुभय कर्माष कर्मसन्यास स्थितगति परस्पर विरोधा एक अन्कर्तम्य काल भेदन चनुष्ठान विधानभा अर्थाएतरतर कर्तव्यता प्राप्त सकता प्रशस्तरमेत कर्मुष कर्म संन्यास तत्कर्तव्य नेतरद मनमतर बुभुत्जुन उवाच तुभये कर्माष कर्म संस कर्मा कर्म कर्मसंन्यास दोनों परस्पर विरोधी स्थिति गतिवत्त स्थिति और गति एक साथ नहीं होता है एक ही व्यक्ति एक कर्तमशक विरोध होने का न भी है चलता भी एक साथ नहीं होता है और चलता है, नहीं होगा एक साथ क्रमश होगा एक साथ अनुष्ठान तो संन्यास दोनों नहीं हो सकता है काल वेदन काल वेदन कर सकता है तो अनुष्ठान विधान अनुष्ठान भाव विधान नहीं किया गया अर्थात एत हो अन्य तरह कर्तव्यता प्राप्त हो तो तब दोनों करने के लिए कहा गया काल वेदन नहीं कहा गया तो फिर दोनों तो नहीं कर सकता परस्पर विरुद्ध तो कोई एक करेगा एक प्राप्त होने पर हो क्या करना है यद प्रशस्तर हो वही करना है कर्मानुषण सन कर्म संन्यास तत् कर्तव्य नहीं तर जो प्रशस्तर है, है अधिक फल है और श्रेष्ठ है वही करना है अन्य को नहीं ऐसा मानता हुआ प्रशस्तरंग बहुत उसमें दोनों में श्रेष्ठ है इसे जानने की इच्छा ऐसी अर्जुन पूछता है ठीक है कर्म तथ्य आगे उत्तर और एक अनु नहीं द्वितीय प्रत्या द्वितीय कहीं काल कहेंगे तो काल भेजने करने के लिए विधान नहीं किया गया उत्तर द्वोर एकेन पुरुष न अनुच्छेयत्व संभव कथम कर्तव्य सिद्धि दोनों एक पुरुष यदि तो अच्छा। पुर कर सकता है तो कैसे वर उत्तर और एकेन एक पुरुष न अनुच्छेयत्व अच्छा दोनों यदि एक पुरुष अनुसार नहीं कर सकता है तो कैसे कर्तव्य सिद्धि होगी तो कहते अर्थात ये सिद्ध हो जाएगा अर्थात एक और अन्य तरह कर्तव्यता प्राप्त ये प्राप्त होता है दोनों से कोई एक करेगा दो ओर उत्तर और एक क्रमाभ्याम अनुष्ठान दोनों का अनुष्ठान एक पुरुष एक साथ नहीं कर सकता है अक्रम से कर सकता है किंतु क्रम से करने के लिए कोई विधान नहीं है अनुष्ठान नहीं कर सकता तो एक करना पड़ेगा अन्य तरह से कर्तव्य निर्णय अभी एक कर्मानुष्ठ और कर्म संन्यास दोनों से एक करना है किंतु किसको करना है किसका अनुष्ठान ठीक है कैसे निर्णय होगा दो संधान विशेष दोनों तो तरफ एक, एक सतकार आशंक है ये प्रशस्तरम को ही करना है भगवत कर्मण संस योग नमुचित अनुष्ठान तेनाली श्रेष्ठ से अनुष्ठे तद बहुत से प्रश्नोपत्तिपस भगवान ने कर्म का संन्यास और योग कर्मानुष्ठान यो कर्म एवं जीविका न सतो समुचित अनुष्ठान दोनों समुचय अनुसार नहीं है। हो सकता है इसलिए क्या होगा अन्य तरह से श्रेष्ठ से अनुष्ठे दोनों में श्रेष्ठ जो होगा वही करना चाहिए तद भूषया दोनों में श्रेष्ठ कौन है प्रशस्त इसकी जानने इच्छा ऐसी प्रश्न उपपत्ति प्रसारण करके इतम मनम प्रशस्तर भूत अर्जुन उवाचोक सन्यास अर्जुन उवाचु संन्यास कर्मण कृष्ण पुनर्योग शंसती शंसती येय एक तन्मे सुनित्रचित सन्यासन चंससी त्रे सुनम अर्जुन वाचर्जुन हे कृष्ण कर्मण सन्यासम च शंससी कर्म का त्याग ये भी कथन करते हो ये तो एकम एक तन में सुनिश्चितम रही कर्म अनुष्ठान और कर्म त्याग इन दोनों में से ये तो एकम येय जो दृश्य प्रशस्त एक तन में सुनिश्चितम रही निश्चय करके कही यही श्रेष्ठ यही करने के लिए दोनों का कर्म का संन्यास तो कर्म अकर्म ए लेकर के ज्ञान आग्न सर्व कर्मणि का पुनर्योगय दोनों का है इसे जो कहते हैं श्रेष्ठ नायम करिए अभिप्राय कर्म संन्यास कर्म युग भिन्न पुरुष अनुष्ठ तत्वाद एक और स्वयं पुरुष प्राप्ति अभा संकट है यह जो कहा गया दोनों में से, से श्रेष्ठ जानने की इच्छा से अर्जुन पूछता है पूरे पीछे कहता है संकट करने वाला ये पूछने वाला अर्जुन का अभिप्राय नहीं है कर्म संन्यास कर्मयोगय तो सुख तो आदमी तो ज्ञान योग्य संख्यान कर्म योग्य न ज्ञान ज्ञानियों के लिए कर्म संन्यास और अन्यों के लिए कर्मयोग कर्म, कर्म संन्यास कर्मयोग पुरुष अनु कहा गया कहा गया एक पुरुष में प्राप्ति ही नहीं एक में प्राप्ति हो तो कौन दोनों में किस कमी करूँ कौन से ये प्रश्न होगा एक पुरुष में प्राप्ति नहीं तो योग उसका विपरीत कैसे होगा ऐसा शंका करता है पूर्व पीछे नत्मविदो ज्ञान योग्य निष्ठाम प्रतिपाद पुरुदावचन भगवान सर्व कर्म संसूषण न तो अनात्म से पूर्व पीछे कहता है आत्मज्ञान के लिए ज्ञान युग से निष्ठा ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन करेंगे बताएंगे पूर्व उदाहरण थे वचन जितने उदाहरण दिया वाक्य में कर्म कर्मश्य से लेकर के सर्व कर्म के लंकार ज्ञानी परिषमा पे कल जो दिया है इन वचनों की द्वारा भगवान सर्वकर्म संसम अवोचत किसके लिए आत्मज्ञानी के लिए आत्म न तो अनात्म से अज्ञान के लिए नहीं अतच कर्मानुष्ठान कर्मसन्यास और भिन्न पुरुषों विषय कर्मानुष्ठान अज्ञानी के लिए अज्ञानी के लिए कर्मसन्यास भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठ आन, अन्य तरह से प्रशस्तर तो बहुत से प्रश्न अनुकोपन्न कर्मानुष्ठान और कर्मयोग दोनों में से कौन एक प्रशस्तर है उसी की जानने की इच्छा से प्रश्न ऐसा जो सिद्धांत ने कहा वो तो ठीक नहीं यहाँ तो शंका है ठीक है चौद्यम अंगीकृत परिहार थे सिद्धांत ये पहले मानता है तुम्हारा के ठीक है परिहार बता, बता। सत्यम एवं तदिप्रायण तो प्रश्न न उपपद्य तुम्हारा अभिप्राय से तो प्रश्न नहीं बनेगा ये तो ठीक है किंतु प्रश्न स्वाभिप्रायण पुनः प्रश्न युज्यते वैसे बनाने पूछने वाले जो आयोजन है उसके अपने अभिप्राय प्रश्न युक्त है ऐसा बताते ठीक है तरी प्रश्न अभिप्राय यह न प्रश्नों प्रवृत्ति हमारा अभिप्राय से प्रश्न बनेगा तो पूछने वाला और जुनों का क्या अभिप्राय है जैसे प्रश्न की प्रवृति हुई आरम्भ हुआ ये पुष्ती कथम प्रश्न है उसका उत्तर सिद्धांत देगा दे। एक शून्य पुरुष कर्म त्याग और अस्थि प्राप्ति रीति प्रस्तूर अभिप्राय अभिप्राय प्रतिनिधि प्रार्भ है सिद्धांत आरम्भ करता है पूछने वाले का अभिप्राय एक पुरुष में कर्म और कर्म त्याग दोनों की प्राप्ति है कर्म प्रत्यागर प्राप्तिरस्ती ये पूछने वाले अर्जुन का अभिप्राय इसको कथन करने के लिए सिद्धांत आरंभ करता है पूर्वोदाहचने भगवता कर्म संस विवक्षित प्राधान्य मंथरींच कर्ता तस् कर्तव्यता संवाद अनात्मिद कर्ता पक्षेन्द्यते न पुनरात्मित कर्तृकमें संन्यास विवक्षित मनवान से अर्जुनस्य अर्जुन से कर्माष्नकर्मसन्यासोरअभषकर्तृकअस्ती प्रकार तय परस्पर विरोधा अनेतर कर्तव्य प्राप्ति प्रशस्तर कर्तव्य नेतरदी प्रशस्तर विविधिया वक्यों के दर भान कर्मसन्यास्य कर्तव्यतः कर्मसन्यास कर्तव्य प्राधान्य प्राधान्य अंतर चर्ता कर्तव्य संभवात्म संन्यास कर्मसन्यास कर्म प्रधान होगा और कोई करने वाला नहीं होगा तो कर्तव्य कैसे होगा अंतरिंच कर्ता कर्ता के बिना करते तर्तव्यता कर्मसन्यास कर्तव्य कैसे होगा कोई करने वाला चाहिए तो अनात्म भीत अपनी कर्ता पक्ष प्राप्त अनुदेते वो अज्ञान भी करता है अज्ञान भी कर्मसन्यास कर सकता है उसका अनुवाद करते है न पुनर् कर्तृत्व सन्यास विवेक्षित आज्ञानी ही संन्यास का करता है ये वेक्षता नहीं है संन्यास प्राधान्य है संन्यास विधान किया गया करता चाहिए और करता है आत्मज्ञानी हो ज्ञानी भी हो सकता है केवल ज्ञानी ही करता है ऐसा नहीं मनमानस अर्जुन से ऐसा मान करके अर्जुन पूछता है कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास दोनों अविद्व पुरुष कर्तव्य अज्ञानी भी कर सकता है कर्म अनुसार कर सकता है कर्म त्याग कर सकता है स्थिति पुरुष प्रकार तो परस्पर विरुद्ध किंतु दोनों नहीं एक साथ एक पुरुष नहीं कर सकता है परस्पर विरुद्ध है स्थिति गति विरुद्ध तो अज्ञानी अभी कर्म संन्यास करे अथवा तो कर्म अनुसारण करे क्या करे अन्य तरह करते हुए प्राप्ति दोनों से एक ही करेगा दोनों तो नहीं कर सकता है तो कोई क्या करेगा प्रस्य तरन करते हुए जो श्रेष्ठ भी करना है अन्य नहीं इसलिए इति कारण प्रश्न तरह विविधता अर्जुन का प्रश्न हो जाएगा अनुपन्न अप्रमाणिक नहीं है यथा सर्ग काम यजेत सर्ग काम उद्देश्य याग विधीये यजेत सर्ग काम ना। तो सर्ग काम के लिएग विधान किया सर्ग प्राप्ति याग साधना नस अ भी है स्वर्ग काम के लिए याग विधान किया है स्व काम ही करेगा अन्य कोई नहीं करे ऐसे उसी बाकी के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया एक वाक्य से जो स्वर्ग चाहता है यह करे जो स्वर्ग नहीं चाहता है वो याग नहीं करे ऐसा तो अर्थ उसका नहीं अन्य का नहीं ऐसा नहीं कहा गया क्योंकि एक वाक्य का एक अर्थ होता है उसे आप दूसरा अर्थ मानेंगे तो वाक्य भेद प्रसंग वाक्य से भेद नाना तो नाना वाक्य एक अर्थ प्रतिपादन करने के लिए एक वाक्य दूसरा अर्थ करने के लिए बाकी की आवृत्ति करके करना पड़ेगा तो वाक्य भेद दोषे तथा तो अनात्मित करता संन्यास पक्ष प्राप्त अनुज्ञान ये करता संन्यास पक्ष उसका अनुवाद करते नत्मविद कर्तृत्व संन्यास नियम ये नहीं की संयास होगा करता ज्ञान ही होगा ऐसा नियम नहीं कर सकते है क्योंकि वैराग्य मात्र न से आप संन्यास वैराग्य से ही अज्ञान भी संयास कर सकता है तस्मा कर्म त्यागोर अभीतकर्तृक अस्ती मनवा अर्जुन से, से प्रश्न संभव अर्जुन का प्रश्न संभव किम की मानता है, कि है। कर्मानुष्ठान जिस प्रकार अज्ञानी वैज्ञानिक है कर्म त्यागी कर्मत्यागी कर सकता है कर्म त्याग अभी तो अभिद्वान कर्ता कर्म त्यागो तौतकर्तृक अभिद्वत करता कर्ता कर्मानुष्ठान और कर्म त्याग में दोनों का करता है अभिद्वत कर्तव्य कर्म त्याग में और कर्मानुष्ठान में है ऐसे मानने वाले अर्जुन का प्रश्न हो जाएगा भगवत संन्यास से कर्तव्य तो विवक्षा संन्यास कर्तव्य है ठीक है तथापि तो कथम प्रश्नस्य से बहुत प्रश्न बहुत कथम प्रशस्तर प्रसस्तर जानने की इच्छा से प्रश्न क्यों संन्यास तो कर्तव्य हो गया इसी आशंका है प्राधान्य अंतरण से कर्ता रम यदि प्रधान होगा तभी करना है संन्यास करना है यदि प्रधान नहीं हुआ तो क्यों करेंगे कर्ता होना चाहिए और प्रधान जब प्रधान उसको करना है गौण क्यों करेंगे तथापि कथम एक पुरुष तय और अप्राप्त हो उक्ता अभिप्रायण प्रश्न वचन प्रकल्पित है एक पुरुष में दोनों की प्राप्ति नहीं हो कर्मानुष्ठान और कर्म त्याग प्राप्ति नहीं हो तो अन्यत्र प्रशस्त की बहुत जानने की इच्छा से कैसे प्रश्न बनेगा अपरात कुर्ता अभिप्राय न प्रश्न वचन कैसे संकल्पना करते हैं तथा अनात्मविद अभी करता अनुवाद किया जाता है आत्मविद हो विद्या सामर्थ्यात्थ तो कर्म त्याग द्रव्यवत हो तो। आत्मज्ञान होने पर विद्या के सामर्थ्य से तो कर्म त्याग अवश्य फल रूपी इतर से अभी क्षति वैराग तो त्याग से आवश्यकता इतर मतलब अज्ञान यदि वैराग्य है तो उसे है। व व है। कर्म त्याग अवश्य करेगा तथा कर्ता से प्राप्त अतर अनुते तो कर्ता प्राप्ते उसका अनुवाद किया गया तथा कर्म त्याग और एक अभिदेशी प्राप्त व्यक्तित्व अज्ञान में कर्म और कर्म त्याग दोनों प्राप्त हुआ स्पष्ट है कुत्ताभिप्रायण प्रश्न प्रवृति और अविरुद्धा इस अज्ञान यदि दोनों कर है कर्म अनुष्ठान कर्म त्याग तो दोनों करेगा तो दोनों तक इच्छा तो एक साथ नहीं हो सकता है दोनों में जो प्रशस्तर है वही करेगा इसलिए अभिप्राय से प्रशस्त इच्छा से प्रश्न बन जायेगा संन्यास्य आत्मित कर्तृक अत्र विवेक्षित संयास केवल ज्ञानी के लिए ही विवक्षित ऐसा क्यों नहीं होगा इतना संख्य कर्त्यन्तर परिधास संयास वाक्य वाक्यभे प्रसंगात में संधान करेंगे और अन्य कर्ता नहीं कर विवेक्षित तो विदास करना दो अर्थ करेंगे सन्यास का विधान और अन्य कर्ता नहीं ज्ञानी संन्यास करे अन्य नहीं करे ये दो अर्थ करेंगे तो अर्थभे में वाक्यभेद हो जाएगा इत्यास इतना पुनर् इत इति इति हे नुनरात्मवीकर्तृक संव प्रतिगमित प्रतिगमित है तो वाच में न पुनरात्मी कर्तृक संयास्य प्रसंग हेतु कार्य अस्मत कारण वाक्य प्रसंग होने से ही आत्मविद कर्तृक में सन्यास का सन्यासी का विधान किया गया और ज्ञान ही उसका करता है ये कविम तो वाक्यभेद हो जाएगा तथा किस्या फलित एवं एवं मनवा अर्जुन से प्रश्न कर्मानुष्ठान कर्म अनुष्ठान कर्मसन्यासोर अविद कर्तृक अस्त मनवा अर्जुन से प्रशस्तर विविध दिशया प्रश्नो नान उपन्न संबंध भाष्य वाक्य कारण बताया कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास दोनों में से अविद्व कर्तृत्व दोनों में प्राप्त है दोनों में से ऐसा मान करके अर्जुन का प्रश्न है और प्रशस्तर विविध जानने की इच्छा से प्रश्न अप्रमाणिक नहीं बन जाएगा तय समुचित अनुष्ठान संभव है कथम प्रशस्त्र विविध दोनों मिलाकर है तो श्रेष्ठ जानने की इच्छा क्यों होगी इतना संख्या है पूर्वोत्तर प्रकार पहले बता दिया दोनों परस्पर नहीं हो सकते स्थिति गतिवद्ध विरुद्ध पूर्वोत्तर प्रकार विरुद्ध सिद्धि उभयद उत्तर प्रकार कर्म त्याग और मित्र विरोधा उभय एक पुरुष नहीं कर सकता है पहले कहा कर्म और उसका का त्याग परस्पर विरुद्ध है स्थिति गतिवद्ध न समुचित अनुसारम का एक साथ अनुसार करना क्या अवकाश नहीं है तरी ये कस्य अन्य तरह से अनुच्त तो, फ जो कु कर ले कोई कर्म संन्यास करे कोई कर्म तय करे जैसी चाहे यदि कुछ उत्तर अभिप्रायण प्रश्न तो सस्य जानने के लिए क्यों हो प्रश्न होगा एक करते अन्य तरह से जब एक कर्तव्य प्राप्त हुआ अन्य तरह से प्राप्ति प्रस्य तर कर्तव्य नहीं करते उभय प्राप्त हो समुचय अनुपथतो जब समुचय नहीं दोनों प्राप्त एक जो ग्रहण करना है पर अन्यतर परिग्रह स्वीकार करेंगे विशेष अन्य विशेष का अन्वेषण करना पड़ेगा किसको लेना है उत्तर अभिप्राय प्रश्न उपत्ति प्रश्न बन जाए इतद्वत कर्त संस कर्म योग यो, कतर श्रेयान प्रश्न अभिप्राय होती इसलिए अज्ञानी कर्तिक संन्यास कर्म योग दोनों ही दोनों में से कौन श्रेयान इसे पूछने वाले अभिप्रायती प्रतिवचन ये भी कारण प्रतिवचन वाक्य अर्थ निरूपण नस्टूर अभिप्राय एवम एवं गम्य थे भगवान का उत्तर वाक्य देखेंगे उसका अर्थ निरूपण करने पर यह पूछने वाले अर्जुन का ऐसे ही अभिप्राय निश्चय होता है ठीक है किम तथा प्रतिवचनम कथम इति निरूपणम पूर्व जगह क्या उत्तर है इसका निरूपण कैसे होगा कथन ये प्रश्न होगा तरह प्रतिवचन दर्श्य पहले प्रतिवचन दिखाते संन्यास कर्म संयास कर्मयोग कराव संन्यास कर्मयोग दोनों निशेष करो मुख्य देने वाले संन्यास और कर्म दोनों तयस्तु कर्म संन्यासत कर्मयोग विशिष्य कर्मयोग विशिष्य कहते प्रतिवचन ये प्रतिवचन है तिरूपण कथा उसका निरूपण कैसे करना है क्या निरूपण करना है किम कि अन आत्मति कर्तृक संन्यासकर्मयोग निश्रेयस प्रयोजन मुक्त तयोरव कतचि विशेषा कर्म संन्यासमोगे इति उच्यते आवश्यक अनात्मी कर्तक संन्यासकर्मयोगच्य निरूपण दोनों का संयासकर्मयोग निश्रेयसरा और कर्मयोग से कर्म संन्यास से कर्मयोग कहा? तो ये जो कर्मयोग कर्मसन्यास दोनों के लिए भगवान उत्तर दे रहे हैं अनात्मवित्त कर्तृक संयास और कर्मयोग दोनों का कर्ता आत्मवीत पहला लेंगे ज्ञानी कर्तिक संन्यास और कर्मयोग का विचार करके दोनों ही मक्ष देने वाले प्रयोजन कह करके तय कुछ विशेषाथ किसी विशेष से कर्मसन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशिष्ट ऐसा भगवान कहते ये प्रथम कल्प हुआ अथवा दूसरा कल्प क्या है अथवा अनात्म कर अज्ञानी कर्म सकता कर है कर्मयोग कर सकता है दोनों में से किस कारण से कर्मसन्यास के अभेश कर्मयोग विशेष कहते तदुग्रम उभय उचित ये अभी विचार करना है टीका में तद उभयम कर कर्मयोग से श्रेष्ठत्म ये निरूपण करना है दोनों नुकप्रद है और कर्मयोग के लिए सन्यासी अपेक्षा श्रेष्ठ है ये विचार करने निश्चय करना है गुणों दोष विभाग विवेकार्थम पूछते अब इसमें कौन किस पक्ष को लेने से क्या हानि क्या लाभ इसलिए विभाग विवेक निश्चय करने के लिए पूछते है पूर्व किन चाहते इसे क्या होगा यदि अनात्म कर कर्म संन्यास कर्मयोग निश्चय कर प्रथम पक्षलो अथवा द्वितीय पक्षलो इसे क्या है क्या निरूपण करना पूर्व पीछे यदि आत्मविधि कर्त्यो पहला है आत्मविधि कर्तिक ज्ञानी कर्तिक कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों में से निश्रिय दोनों ही मोक्ष देने वाले है और तय ज्ञानी कर्तृक कर संन्यास और कर्मयोग कर में, में से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ये कहा जाता है ये प्रथम प्रकल्प होगा यदि आप दूसरा कल्प लेंगे अनात्मित कर्तृक अज्ञानी कर्तक संद्य तयोग दौन निश और कर्मयोग ज्ञान सन्यासी के यदि क्या लाभ क्या हानि किंच असो अस्म आदिपक्ष किूषण अस्म द्वितीयपक्षे किं फलमी प्रश्न किंचा अ अतः मतलब प्रथम पक्ष में क्या दोष है द्वितीय पक्ष में क्या लाभ है क्या इसमें निरूपण करना है तथा सिद्धांती प्रथम पक्षे पक्ष दोषि प्रथम पक्ष दोष सिद्धांती करता है अत्र उच्चते यदि प्रथम पक्ष लेंगे ज्ञानी कर्त्री का ध्यान रखना प्रथम कल्प क्या है ज्ञानी कर्तिक कर्म संन्यास और कर्म योग दूसरा कल्प है अज्ञानी कर्तिक अभी प्रथम पक्ष में दोष सिद्धांति अत्य आत्मवि कर्तिक और संन्यास कर्मयोग और असम्भवात ज्ञानी कर्म सन्यास और कर्मयोग दोनों नहीं कर सकता है तब तो वचनम तो दोनों मुख्य देना एक ही कहा दोनों कार्य ही नहीं सकता है ज्ञानी का सन्यास तो संभव है ज्ञानी कर्तृक कर्मयोग नहीं इसे निशक वचनम और कर्म संन्यास इसे कर्मयोग विशिष्ट तो कथनम ये एक अनुपपनं दोनों प्रामाणिक नहीं ठीक है मेरे निःश्रयसोक्तिरित तो तो पारंपरियन दृष्ट्य कर्मयोग निःश्रेयसकर कैसे होगा परंपरा से ये समझना विशिष्टिधानी तो प्रत्येक असहायवाद तो शुद्धिवार ज्ञान तो विशिष्ट तो तो तो कर्मयोग कैसे होगा ज्ञानी कर्तः कर्मसन्यासी के अर्मयोग तो कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे होगा कर्मयोग तो निश्चय से करे परम्परा से हो गया और तुझे कथन क्या है कर्मयोग है प्रतियोगी प्रतियोगी नहायत् तो तो केवल कर्मयोग ज्ञान नहीं है तो कैसे ज्ञान मुख्य देगा अश शुद्धि द्वारा ज्ञानार्थत् कर्म अंत शुद्धि के द्वारा ज्ञानार्थ के आत्मज्ञ कर्म संन्यास कर्मयोग असम्भवी दसित चौधरी थी पूर्व सिद्धांति कहा ये दोनों ही संभवनी यदि यदि यदि यदि अनात्म, यदि अना, यदि अनात्म कर्म प्रतिकूलस्य कर्मानुष्ठान लक्षण तदा तयो तत्तिकूल कर्मुषकर्मयोग संभवता कर्मयोग से कर्मसन्यासा कर्म विशिष्टिधान इति उभय उपपद्य उपपद्यते अच्छा है। ये यदि यदि के आगे यदि अत्रोचते तो अतोचते तदेव अनुपन्न के द्वारा विभिन्न पहले अत्रोचते के आजाया आत्मीति कर्तक संयासकर्म असंभवात्शेक वचनम तद्याच कर्म संन्यास कर्मयोग से विशिष्ट विधानम अनुपन्नम यहाँ तो हो गया आगे टीका में तदेव अनुपन्न व्यत्रा विभुन्नति पहले जो कहा गया है ज्ञानी का कर्म संन्यास कर्मयोग दोनों निशे और दोनों के में कर्म के अभिषेक कर्मयोग श्रेष्ठ है ज्ञानी के लिए ये अप्रामाणिक है ये जो अप्रामिक अनुपन्न तो कहा असंभव उसका का कथन कर उसका विवरण करते यदि यदि अनात्मविद तो कर्म संन्यास तत्प्रतिकूलश कर्मानुष्ठान लक्षण कर्म एवं संभवता अज्ञानिक लिखित कर्मसन्यास उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान कर्म एवं संभव हो तदात निश्चय कर्तुक्ति अब दोनों मोक्ष पद देने वाले ये बन जाएगा दोनों निश्चय कर कैसे ठीक है निश्चय कर तुक्ति पारंपरिक नीति दृष्टव है अज्ञानी कर्मयोग करेगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा परंपरा से आगे कर्मयोग से कर्मसन्यास विशिष्टत्विधान कर्मयोग कर्मसन्यासी के अधिक है ये योग कथन करना जो यहाँ विशिष्टत्विधान है इसके पटिका में विशिष्टत्विधानी तत्प्रतन असहाय कर्म संन्यासी के विषय कर्मयोग विशिष्ट का कर्म संन्यास कर्म त्याग उसका प्रतियोगी कर्म है वो असहाय अश्धि द्वारा ज्ञान कर्म तो अंतरण शुद्धि के द्वारा ज्ञानार्थ कर्म त्याग कर दिया तो कुछ नहीं रहा तो क्या लाभ होगा ये पूछने का अभिप्राय कर्म संन्यासाद विशिष्टता इति उप उपपद्यति ये दोनों बन जाएगा यदि अज्ञान कर्तृक कर्म संन्यास कर्मयोग मानेंगे तो आत्मविद भिदा। संन्यास संयास कर्मयोग असम्भवात ज्ञानी के लिए संन्यास कर्मयोग दोनों संभव नहीं तो निश्चे कर था विधानम दोनों में निश्चय कर है कर्म संन्यास के विषय कर्मयोग श्रेष्ठ है ये दोनों बनेगा नहीं बनेगा या तो ओन मित्र सं वरुण